प्रश्नोत्तर मणिमाला योग एवं ध्यान जिज्ञासा ध्यान में बैठते समय किसी को भ्रूमध्य में प्रकाश दिखाई दे या ध्वनि सुनाई दे तो ये किस बात के द्योतक हैं उस समय साधक को क्या करना चाहिए समाधान ध्यान करने वाले साधक की साधना यदि ठीक चल रही है तो उसे इस प्रकार की अनुभूतियाँ होना स्वाभाविक है साधक अपनी साधना में प्राण को आधार बनाता है अथवा मन को इस बात पर भी उसे होने वाली अनुभूतियां निर्भर करती है प्राण क्रिया शक्ति का केंद्र है और मन ज्ञान शक्ति का यह सारा जगत नाम रूपात्मक है नाम का मूल नाद है और रूप का मूल प्रकाश बिंदु है यदि साधक प्राण को आधार बनाकर साधना करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां नाद सुनाई देती है और मन को आधार बनाकर साधना करता है तो उसे प्रकाश आदि के दर्शन होते हैं ऐसे में साधक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए अन्यथा कभी कभी ये दर्शन साधना में बाधक बन जाते हैं इसलिए इनकी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जिज्ञासा अनाहत नाद का क्या अर्थ है यह साधना कैसे की जाती है और इसकी प्रगति की पहचान क्या है समाधान आहत का अर्थ है किसी से टकराना अनाहत का अर्थ है नहीं टकरा अनाहत नाद का अर्थ हुआ कि किसी से बिना टकराए उत्पन्न होने वाली ध्वनि सामान्य बोलचाल में जब प्राण वायु तालु कंठ आदि स्थानों में आकर टकराती है तब ध्वनि बाहर प्रकट होती है अनाहत नाद इस प्रकार की ध्वनि नहीं है शरीर के भीतर एक बिंदु है जिसमें कंपन होता है तो उस कंपन से एक ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि बाहर श्रवणेन्द्र से सुनाई नहीं देती अंतर्मुख होने पर साधक उसका अनुभव सुषमना नाली के भीतर करता है उसी को अनाहत नाद कहते हैं यह साधना करने की कई प्रकार की विधियां हैं हठय योग तथा मंत्र योग वाले साधक विशेषकर इसका अनुभव करते हैं इसकी प्रगति की पहचान यही है कि आपको नाद स्पष्ट सुनाई देने लगे जिज्ञासा तंत्र पद्धति से कुंडलनी जागरण करने के लिए क्या योग पद्धति की भी सहायता ले सकते हैं समाधान आसन प्राणायाम के रूप में योग की सहायता ले सकते हैं परंतु तंत्र पद्धति और योग पद्धति इन दोनों का सिद्धांत अलग अलग है योग पद्धति में प्राणायाम की प्रधानता रहती है प्राणायाम के द्वारा मणिपुर चक्र नाभी स्थान में अग्नि प्रज्वलित करते हैं दूसरी ओर तंत्र पद्धति में भावना की प्रधानता रहती है भावना के द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र नाभी स्थान से चार अंगुल नीचे में अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसी अग्नि से मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलनी को जागृत करके सुशुभना मार्ग से चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं जिज्ञासा तंत्र पद्धति तथा योग पद्धति में सरल कौन सी है समाधान यह साधक के संस्कारों पर निर्भर करता है यदि साधक में भावना की प्रधानता है तो उसे तंत्र पद्धति सरल लगेगी क्योंकि इस पद्धति में बैठकर मात्र भावना ही करनी पड़ती है योग पद्धति इससे कुछ जटिल है उसमें सावधानी की बहुत अपेक्षा रहती है योग पद्धति के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अग्नि की अपेक्षा तंत्र पद्धति के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अग्नि मूलाधार चक्र जो सुषुप्त कुंडलनी का स्थान है कि समीप होने से कुंडलिनी जागरण का कार्य जल्दी हो जाता है